इक्यानबे नंबर के श्लोक का तो कुछ विचार हुआ जिसमें स्थूल शरीर का पालन कर रहे थे देखो इसमें ज्यादा ममता करने की जरूरत नहीं क्या चीज है इसमें तो इसमें चमड़ी है मांस है रक्त है स्नायु बने नशे है चर्बी है मज्जा है और हड्डियां ये पाए जाते हैं इसमें इससे इसका समूह यह जो और भीतर में मलमूत्र से भरा हुआ है जिससे पूर्ण है ये निंदन इगम्बकू का ये निंदनीय है देखने पर ऐसा लगता है आपको अच्छा लग रहा है इसमें मोह ज्यादा ज्ञात करो थूल स्थलभूत से इसकी उत्पत्ति होती है स्थूल शरीर की भौतिक जाता है भूतों से उत्पन्न है जब सूक्ष्म महाभूतों को मिलाया जाता है तो पंचीकृत अवस्था में होने पर उनके द्वारा यह फायदा होता है स्थूल शरीर ऐसा है इसके उपादान कारण तो स्थूलभूत हैं महाभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु किंतु निमित्त का कारण पूर्वकृत कर्म जैसा जैसा जिसने कर्म किया होगा उसके आधार पर ये मिलता है कर्म कारण है क्यों केवल भूत भई कारण मानते मानेंगे तो सबके शरीर एक जैसा ही होना चाहिए एक जैसा है कोई भेद है कोई रोगी है कोई चीज है कोई कुछ है तो, तो पूर्वकृत कर्म भी कारण है पहले किया हुआ कर्म कारण है असाधारण कारण बंदे उसके आधार पर शरीर का बिलवाव हो जाता है है पंचभूत के सब सबके शरीर पंचभूत के होने पर भी शरीर में अंतर आ जाता है। कोई जन्म जय रोगी है कोई आजीवन रोगी है तो कई खान पान आदि से ठीक नहीं हुआ वो प्राकृतिक जैसा है वैसा ही हो उसका, ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये पूर्वकृत कर्म शुभाशुभ कर्म जैसा होगा उसका असर इसमें होता है स्थल इस शरीर इसके आधार पर है ऐसा शरीर है ये समुत्पन्न बिलम स्थोलम होगा यह परमात्मा का हमारे जीव यहीं जब बैठता है थोड़े शरीर में तब इसको सुख दुख की अनुभूति होती है जीव के भोग का आश्रय शरीर नहीं रहेगा तो जीव को किसी विषय की सुख दुख की अनुभूति नहीं हो पाती जीवावस्था में जो भोग करता है भोग माने पंच विषयों का ग्रहण करना होता है उसमें भी अंतिम परिणाम दो ही होता है किसी विषय को पाने पर हमें अपने मन में एक सुखाकार कृति होती है किसी को मिलने पर दुखाकार वृत्ति दो ही कृति बनी है भोग का अंतिम परिणाम यही है अंतिम सार कोई भी विषय होगा उसको मतते मतते चलते चलते अंतिम में या देगा या दुख देगा दो तो विषेक होगा भोग माने यही होता है सुगरों का हम तरह साक्षात्कार होगा ये स्थूल शरीर की अवस्था जागृत अवस्था है अभी स्थूल शरीर की अनुभूति ठीक ठीक हो रही है स्वप्न काल में स्थूल शरीर नहीं पाया जाएगा सुसुप्ति में नहीं पाया जाएगा और समाधि में नहीं पाया जाएगा कौन ये स्थूल शरीर इसकी अवस्था जागृत अवस्था है जागृत अवस्था में ये पाया जाता है कौन स्थूल शरीर अभी दो चार घंटे के बाद में एक जाएगा वहाँ दूसरा ही शरीर होता है वहाँ केवल काल्पनिक शरीर है वो बासणा शरीर है ये जागृत अवस्था इसकी है इसलिए क्या होता है स्थूल अर्थ का अनुभूति होती है इस काल में जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का अनुभव करता है जीवात्मा थूल विषयों का अनुभव करता है जो ऐसी स्थिति है तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा किससे करेगा अनुभूति ये स्थूल शरीर में जीवात्मा जागृत अवस्था में कहते हैं जो बाह्य इंद्रिया हैं जो पांच ज्ञान इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया है उनके माध्यम से अनुभूति करता है जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रियों के माध्यम से स्थूल पदार्थ के सेवन के करता है चंदन है माला है स्त्री आदि इस विचित्र रूप विषय करता है जीव आ, किस रूप से करता है जीव अलग होकर के नहीं कर पाता है इस स्थूल शरीर से एकता होकर के ऐक्य होकर के इंद्रियों के माध्यम से विषयों का कर भोग करता है भोग करते समय में जीव अलग और शरीर अलग एक बुद्धि नहीं होती है ऐक्य बुद्धि होती है जब भी आप किसी को देखेंगे कि सुनेंगे उस काल में शरीर अलग है मैं अलग हूं यह बुद्धि नहीं होती ऐक् बुद्धि होती है स्थल शरीर के साथ में चिपटा हुआ हो जाता है इस काल में तो इंद्रियों के माध्यम से विषय भोग करता है कौन सी बात ऐसी स्थिति है स्थल शरीर की व्याख्या कर रहे थे इसलिए प्रधानता प्रधा, इसकी स्थूल शरीर की है जागृत अवस्था में ऐसा कहा था अब ये आगे और बोलते जितने भी हम बाह्य व्यापार जो करते हैं बाह्य व्यापार एक तो आंतरिक व्यापार होगा उसके लिए स्थल शरीर की आवश्यकता नहीं और सूक्ष्म शरीर करता है आंतरिक व्यापार हम साधन भजन करते हैं कुछ करते हैं जो भी मनोवृत्ति हमारी जैसी जैसे बनती है भीतर उसके लिए स्थल शरीर की जरूरत नहीं होती केवल सूक्ष्म शरीर काम करते हैं किन्तु तो हम हमारा जो बाह्य व्यापार होता है बाहर के वस्तुओं के साथ लेन इत्यादि जो व्यापार होता है देखना सुनना अधिक वो होता है स्थूल शरीर के अधिक स्थूल शरीर नहीं है कि व्यापार नहीं होता द स्थूल गृहवेदीनोह्य संसार पुरुषस्य पुरुषस्य देह देहम स्थूलम गृह गृह सर्वो भी बाह्य संसार जितने भी बाह्य व्यापार होता है संसार हमारा होता है देखना है सुनना है बाहर के पदार्थों का बाहर के शब्द सुनना है बाहर के विषयों को देखना है क्या कुछ पर शूंगना हो जो भी हम व्यापार करते हैं बाह्य व्यापार जितना भी होता है कुछ भीतर वाला व्यापार होगा आगे विचार करेंगे उसका अभी बाह्य व्यापार सर्वो कि बाह्य संसार है, जितने भी बाह्य जगत है व्यापार होता है पुरुष से मान इस जीवात्मा का जो व्यापार होता है बाह्य विषयों के साथ निराश्रय जिसके होने पर होता है वो स्थल शरीर होता है जिसके होने पर बाह्य व्यापार कर पाएगा इस जीवात्मा किसके होने पर कर पाएगा फूल शरीर के होने पर कर पाता नहीं तो नहीं कर पाता? कहा सर्वोपी बाह्य संसार पुरुष से मन जीव से यदाश्रय जिसमें आश्रित है फूल शरीर में आश्रित है सारा विवाह फूल शरीर के अभाव काल में बाह्य देखना सुनना आदि नहीं विद्धि देहमेदूलमुशी को तुम फूल शरीर समझो बाह्य व्यापार जिसके आश्रित होकर के करता है जीवात्मा विचार करने पर पाया जाता है इसके आश्रित होता है तो बाह्य व्यापार कर पाता है कोई सुख से नहीं देहम स्थूल हम खुशी को तुम स्थल शरीर जानो गृहवध गृह हम दृष्टांत दिया जैसे गृहवेदी का अर्थ होता है गृहस्थ लोग गृहस्थ लोगों का जो भी व्यापार होता है गृहस्थ के अनुकूल होकर के हाँ दिन होगा ठीक इसी प्रकार ये जीव का जितने भी बाह्य व्यापार जिसके आश्रय होगा जिसमें आश्रित होने पर होगा उसको फूल सुरक्षण होगा हाँ इसमें आश्रित होता है तो बाह्य व्यापार कर पाता है इसी बात में इसमें हाउन करके बोलता है तो बाह्य व्यापार करता है। जैसे एक गृहस्त मैं ग्रस्त हूँ ऐसी अभिमान लाता है तब गृह आश्रम किसी को व्यवहार कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार स्थल शरीर में जब एकता कर लेता है तब जीव भाइय व्यापार कर पाता है मैं देखता हूँ प्रति समय में जीव अलग और शरीर अलग नहीं एक होता है फूल शरीर के साथ उसकी तादाद में हो जाता है तभी मैं देखता हूँ सुनता हूँ बोलता हूँ चलता हूँ ये सारा व्यापार करता है अगर जीव और फूल शरीर के भिन्नता हो जाए तो वहां देखना सुनने का काम नहीं होगा इसमें क्या धर्म है इस फूल शरीर में मैंने आपको इस शरीर से अलग होना है विचार से आपका स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप होता है सत्स्वरूप आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप होता है वो चेतन और ये कैसा चीज है जहां आप ये पकड़ करके मय मय कर रहे हैं इसमें क्या क्या धर्म है ये दिखाते हैं फूल से संभव जरा मरणा धर्म मौल्यादुविधा शिशुता दवस्ता वरुण्रदमा बहुधा पूजा पूपमन बहुमान मुखा विशेष संभव जरा मौल्यादुविधा शिशुता दवस्था मरण्रमादि बहुधा स्यु पूजा बहुमुखा विशेष स्थूल से माने स्थूल शरीर से स्थूल शरीर के धर्म ये हैं देखो संभव जरा मरणा ने धर्म संभव माने उत्पत्ति जन्म और जरा और मरण ये धर्म स्थल शरीर के होते हैं आत्मा मरने वाला नहीं आत्मा उत्पन्न नहीं होता हाँ और आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता संभव माने उत्पत्ति धर्म जन्म और जरा माने वृद्धावस्था और मरण धर्म इसके स्थूल शरीर आत्मा का ये तीनों धर्म जो दिखाई पड़ते हैं इस फूल शरीर के स्ल शरीर पैदा होता है फूल शरीर बूढ़ा होता है स्थल शरीर मरता है तो ये फूल शरीर के धर्म है और आप इसमें क्या कहते हैं मैं पैदा हो गया इतने साल का हो गया हूँ आपका अभिमान है वो अभिमान क्यों हो रहा है इससे आपकी एकता इससे आप अपने को भिन्न नहीं कर पा रहे इसलिए बोलते हैं कि बोल मैं इतने साल का हो गया इतने साल का ये हो गया आपने लिए कितु एकता के कारण ऐसा बोलता अज्ञान के कारण इस स्थूल शरीर के धर्म स्थूल से संभव जरा मरण संभव माने उत्पत्ति जन्म और जरा माने वृद्धावस्था और मरण ये धर्म किस लिए स्थूल शरीर और सौल्य हृदय बहुविधा शिशु साध्यवस्था और भी धर्म इस है इसलिए स्थूलता आदि धर्म है कोई मोटा है कोई पतला है ये धर्म कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है ये सब धर्म है किस लिए शरीर के धर्म स्थूलत तो है तो है दीर्घत्व है हर्षत्व ये धर्म कोई फूल शरीर छोटा है कोई लंबा है कोई नौ फीट का होगा कोई पांच फीट का होगा ये धर्म आत्मा का किसका है शरीर का स्थूलत कृषत्व तो, कोई मोटा है तो कोई दुबला तो, है ये धर्म भी किसका है शरीर का है तो बहुल्या दयो बहुविधा स्थूल स्थूलता आदि जो धर्म है नाना ना प्रकार के धर्म इसके हैं काला पना गोरा पना कितने हैं बहुत सारे धर्म है फूल शरीर के ये सब आत्मा के मैं मोटा हूँ बोलते समय में अपने को शरीर में जोड़ करके बोलता है एकता करके बोलता है अगर अलग करता तो ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करता अपने को गुणा होता है यह अवस्था है और अवस्था भी है ये फूल शरीर की कई अवस्थाएं शिशुतादी अवस्था छोटा सा बालक अवस्था किसकी फूल शरीर की और आदि से जवानी अवस्था वृद्धावस्था ये सब अवस्था किसने होते हैं फूल शरीर के आत्मा की अवस्था नहीं होते हैं शिशुता आदि अवस्था भी पूरे सद्या और वर्णाश्रम आदि नियमा बहुधा यमाशु वर्णाश्रम धर्म दो धर्म होते हैं मैं अमुक जाति का हूँ ये हो गया वर्ण और मैं अमुक आश्रम में हूँ ये हो गया आश्रम हर व्यक्ति में लगा हुआ एक वर्ण धर्म एक आश्रम धर्म वर्ण मे ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यु प्रचार जाति को वर्ण हो गया प्रत्येक शरीर में एक वर्ण होगा चार में से कोई एक वर्ण का अभिमान है और एक आश्रम का भी अभिमान होगा ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में से कोई एक आश्रम का भी अभिमान है ये जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म जो भी है ये भी इसी फूल से लेता है आत्मा का बर्वाश्रमादी जो बर्वाश्रमादी है बर्वा और आश्रमादी जितने भी धर्म है फूल शरीर के धर्म होते हैं ब्राह्मण करके पिंड को बोलते हैं आत्मा थोड़ी ब्राह्मण होता है आत्मा कोई ब्राह्मण होता ब्राह्मण भी नहीं क्षत्रिय आत्मा को ऐसी स्थिति है कि तो पिंड में व्यवहार होगा फूल शरीर में व्यवहार होता है आश्रम भी कहते हैं ये सन्यासी आ रहा है मैंने पिंड आ रहा है कौन आ रहा है कोई पिंड को सन्यासी बोलते हैं लोग शरीर को ही तो बोलते हैं यह सन्यासी है ये गृहस्थ है शरीर में व्यवहार होता है आश्रम धर्म का व्यवहार भी शरीर शरीर का है। और यम नियम होता है योग सूत्र के आधार पर कुछ यम कुछ नियम ये भी सारा कर्म ये स्थल शरीर में दिखाई पड़ता है यम और नियम दो होते हैं यम उसको बोलते हैं अहिंसा किसी को भी मारना नहीं ये शरीर के द्वारा मारा जाता है किसी अहिंसा और सत्य और अस्ते चोरी नहीं करना ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह परिग्रह का बहाल करना इसको कहते हैं यम योगशाय हुआ अहिंसा सत्य अस्तेय अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा उनको यम बोलते हैं किसी को इंसान करे, और सत्य बोले और चोरी न करे ब्रह्मचर्य का पालन करे और परिग्रह न करे संग्रह मनुष्य में कमी है संग्रह की इच्छा होती है ज्यादा को इसको कहते हैं यम अगर साधक बनना हो तो या आपको अपनाना हो और दूसरा नियम कहते हैं शौच संतोष अथवा स्वाध्याय ईश्वर परिणाम ऐसा बोला होगा पवित्र रहना स्नान आदि से पवित्र रहना शौच शौच माने पवित्र संतोष जो मिले उसमें संतोष जैसा मिले जब मिले जो मिले संतोष और और स्वाध्याय और ईश्वर के शरणागत इसको कहते हैं नियम क्योंकि अष्टाम योग जब चलता है ना यम नियम से शुरू होता है आसन उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग आजकल के योग ना यम है ना नियम है दोनों नहीं केवल आसन में ही आज के योगा समाया हुआ है वो योग का जो अंग्रेजी में योगा बोला हो योगा थोड़ा सा कुछ प्राणायाम होगा वो भी मुझे मुश्किल लगता है आसन तो लिखा बीस में दो आठ अंग में सबसे पहले होता यम यम होना चाहिए माने अगर आपको उस मार्ग में जाना है आत्मानुसंधान में जाना है योगी भी यही दावा ये यह रखते है ना अष्टांग में आत्म साक्षात्कार करने की दावा है उनकी भी ये दावा है जैसे वेदांति उपनिषद पढ़ते पढ़ते श्रवण मनमिली आसन से आत्मसाक्षात्कार की दावा रखते हैं वैसे वो भी दावा रखते हैं किन्तु वो पहले तीसरे में तो पहले चल रहा है कहा दो सीढ़ी तो पहले शुरू थुरु, के छोड़ा है घर में बुनियादी नहीं है तो दीवार रह जाएगा क्या क्योंकि यम और नियम तो होता नहीं उनमें सबसे पहले होना चाहिए अहिंसा और सत्य अस्तेय मानी चोरी का अभाव और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सबसे पहले तो ये होता है और यहाँ तो योगा दिखा करके परिग्रह करने की इच्छा है उनकी अब कैसे योग बन गया और दूसरा होना चाहिए नियम शौच पवित्र होना चाहिए स्नान आदि से संतोष जो मिले जितना मिले उतने में संतोष संतोष वृत्ति में होना चाहिए साधन संतोष और तत् और स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति ईश्वर परिणाम परिणाम का शरणागति ये होते हैं नियम यहाँ से आरंभ होना चाहिए पहला नियम नियम उसके बाद में आसन होता है तीसरे नंबर में आसन पहला नंबर यम है योग सूत्र में कहा यम नियम आसन प्राणायाम उसके बाद प्राणायाम कृप्रत्यार धारणा ध्यान करना ये कहें जो भी होता है ये फूल शरीर के होते हैं सब फूल शरीर में होते हैं माने उत्पत्ति जरा मरण धर्म इसके हैं आपके नहीं आपको इससे अपने को अलग होना आपके धर्म नहीं है और फौल्यादयो बहुविदा शिशुता दिवसा फौल्यादि जो गुण है स्थूलता कृष्णा आदि ऐसा जो गुण है ये फूल शरीर के हैं है। और शिशुता जो अवस्था है शिशुत्व अवस्था यौगनत्व अवस्था जरा अवस्था ये सब किसके हैं फूल शरीर के धर्म है पर वर्ण आश्रम जो वर्ण और आश्रम धर्म भी इसी का ही है अमुक जाति का करके वो शरीर को तो बोलते हैं आत्मा को नहीं होता वो जाति आत्मा के नहीं शरीर के है और आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम ये भी शरीर को लेकर ही होता है प्रयोग तो ऐसा होता है ऋषि का कर्म है आत्मा के नहीं और नियमा बह बहुदा यमा से और नियम और यन जो बोलते हो वो फूल शरीर में सीमित है वो भी शरीर के होते हैं और पूजा बमान बहुमान विशेषा पूजा चंदना आदि लगा देना पूजा करना और कभी कभी क्या होता है बहुमान होता है बहुत सम्मान के पात्र बनता है कभी अपमान भी होता है अपमान बने अपमान सम्मान बहु सम्मान अपमान ये सब एक प्रधान इत्यादि जितने भी हैं किसके ये विशेष अब स्थूल शरीर अब पूजा भी करेगा स्थूल शरीर के करेगा अपमान भी करेगा तो फूल शरीर का ही है और बहुत सम्मान होगा तभी स्थूल शरीर का ही है तो आपको स्थूल शरीर से अलग होना है जो कुछ भी हो रहा है मेरे, मेरे नहीं ये अलग है ऐसे भाव में जाना होगा ये बता भोगा प्रधान मुख्य स्थल शरीर की विशेषताएं हैं सब इनके क्या है भोगवानी प्रधान इनके प्रधानता रूप इनकी होती है ऐसा। आगे अब हमें इंद्रियों को बताना है क्योंकि ये आप विवेक चूड़ामणी पढ़ने जा रहे हैं और आपको ये उद्देश्य ये ही, ही कि या से अपने को अलग करना उद्देश्य है और यहाँ भुला मिला हुआ है कौन क्या है पता नहीं ये सारा मिला हुआ में अहम हो रहा है इसमें कितने तत्व है क्या क्या है कितने को त्यागना है विचार से और कितने को ग्रहण करना है ये विचार करना है यहाँ तो अब कहते हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में विचार, विचार करना है क्या पुरुण। पुरुण। दोनों, दोनों दोनों एक दोनों आगे और इंद्रियों के बारे में विचार है देखो यहाँ पर जैसे गाड़ी के जो तो बाहर का पोखा के सामने तो सूर शरीर होता है और जो बटन होते हैं उनके सामने इंद्रिया होती है यहाँ और ड्राइवर के सामने बुद्धि होती है और जो स्टोरिंग के सामने मन होता है ऐसी स्थिति है ऐसी स्थिति है मन स्टोरिंग का काम करता है और ड्राइवर का काम बुद्धि ने करना है घोड़े के स्थान में इन्द्रिया होती है खींचने के लिए गाड़ी खींचने के लिए और गाड़ी के स्थान में थोड़ी चली है और बुद्धि यदि खराब होगी तो खट्ठे में जाएगा साधना नहीं हो पाएगी बुद्धि सही होगी तो सही मार में जाएगा ड्राइवर की प्रधानता है गाड़ी चलाते समय में तो साधना कार में बुद्धि की प्रधानता चाहिए मन जैसा मांगेगा वैसे कहने लगे गए मन को समझाना होगा बुद्धि से। तो ये स्थूल शरीर इतना होता है वर्णन किया सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं उनमें से पहले इंद्रियों की चर्चा करते हैं क्यों तो सूक्ष्म शरीर में इंद्रिया भी आती है प्राण भी है और मन बुद्धि चित्त अहंगार भी आ जाएंगे सत्रह अट्ठारह उन्नीस तक तो होंगे वहां तो उनमें से पहले इन्द्रियों का वर्णन करते हैं इंद्रिया हमारे दो प्रकार की है एक जानने वाली एक करने वाली दो प्रकार की इंद्रिया हमारे पास ये जो आंख है ना ये करती गुजरे केवल जानती है गुलाब सामने है हाँ गुलाब है इसके माध्यम से ज्ञान होगा किंतु उसको पकड़ने के लिए हाथ पैर को चलना पड़ता है या हाथ को पकड़ना पड़ेगा उसको पकड़ने का काम करना पड़ेगा या पैर से चलना पड़ेगा तब गुलाब तक पहुंचेंगे आंख से देखने से होता नहीं तो ये कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रियों की स्थिति ऐसी है ज्ञानेन्द्रिया लंगड़ी है विषय देश में जा नहीं पाती जानकारी रखती ऐसी स्थिति है और कर्म इंद्रिया अंधी है जानते नहीं ये कोई ले जाए तो चले जाते हैं कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया लंगड़ी के स्थान में उनको उठा करके वहां पहुंचा दे तो पता लग जाएगा जहाँ गंधा होगा गुलाब का कुछ हुआ कि ज्ञान इंद्रिया यहाँ से वहां तो पहुंच सकती है और पैर उसको उठा के पहुंचा दे वहां पैर काम करेगा तब तो उसको गंदा मिलेगा ऐसी स्थिति है कि दोनों इंद्रिया एक दूसरे के उपकारक बनकर सहयोग से काम करते हैं इसमें है। तो। दस इंद्रियों के बारे में विचार करते हैं उनमें से पहले इसको बताएंगे ज्ञान इंद्रियों को बुद्धिन्द्रियाणि जिह्वा विषयापोधना आदम बुदम्युपस्थ प्र जुवा विषया बोधनाथ प्रबणे न कर्मसू कि में दस इंद्रियों का नाम दिया है बुद्धिन्द्रिया मन ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि का ज्ञान बुद्धिन्द्रिय मैने ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान इंद्रिया है कौन श्रवणम त्वाक्षी ग्रहणमच जीव इतना है ये पांच ज्ञान इंद्रिया का तो जानने के लिए इंद्रिया है इनसे जानते हैं दूसरे को जानते हैं श्रवणम मेरे स्रोत्र यही स्त्रोत्र तो स्थूल शरीर है इसमें इंद्रिय बैठती है बहरे के भी ये होता है बिंदु तो सुनता नहीं यह स्त्रोत्र है इसमें स्रोत्र इंद्रिय यह निवास करती है उसकी कुर्जी यही यही इसी को स्रोत्र कहोगे तो बहिरे कोई होना ही नहीं चाहिए काम इसको सबका होता ही है बहिरा कोई होना नहीं चाहिए तो ये स्रोत्र इंद्रिय यहां रहती है ये नहीं है श्रोत्र इंद्रिया यहां रहती है क्योंकि इंद्रिया आपके चक्षु का विषय नहीं है अत इंद्रिय होते इंद्रिय इंद्रियों का विषय इंद्रिय नहीं होता इंद्रिया अनुमान से जाने जाते जैसे पुस्तक प्रत्यक्ष हो रहा है ना इंद्रियों को प्रत्यक्ष करना चाहे तो नहीं हो प्रत्यक्ष नहीं होता किंतु उनका कार्य से मानना पड़ेगा रूप दिख रहा इसके नार। नार है, इसके मतलब मानना पड़ेगा भाग है कार्य से अनुमित होता है सुनाई पड़ता है इसके मतलब कान है जो तो अनुमान का विषय होते हैं इनकी अगर कान न होता सुनाई नहीं पड़ना चाहिए किंतु सुनाई पड़ रहा है इसके मतलब कान है ऐसा दंध का ज्ञान हो रहा है इसका मानना पड़ेगा कि हमारे पास प्राण है ऐसा ये गाना में ये तो थोड़ा शरीर है थोड़ी गांड है ये तो ये तो ग्राम इंद्रिय इसमें रहती है ऐसा आ... रस इंद्रिय जुआ में रहती है करके कहते हैं क्योंकि रस का आस्वादन हो रहा है इसका भी तो इंद्रिय है ऐसा ये अनुमान का विषय का होता।, होता है उसका कार्य है ग्रहण कार्य को देखते हुए कार्य से कारणों का अनुमान होता है जैसे धुआं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है दूर देश में वैसे चक्षु का जो विषय है रूप तो रूप ग्रहण हो रहा है जाना जा रहा है नील की दीख है इसका मतलब आख है किसी को तो, तो कहते हैं ये बुद्ध इंद्रिय माने ज्ञान इंद्रिय हमारे पास पांच है क्या है श्रवण त्वक्ष ग्रहणम चीवा एक श्रवण माने श्रोत्र इंद्रिय त्वक तो माने त्विंद्रिय तो तो चमड़ी ये त्वक त्विंद्रिय क्या नहीं है ये चमड़ी में रहती है तौग इंद्रिया ये चमड़ी जिसको बोलते हैं तो स्थूल शरीर है जितने ये डॉक्टर का जहाँ चाकू चलना है वो थोड़े शरीर में सारा है। जिसको आप चमड़ी बोलते है ना इसमें रहती है तो इंद्रिया यही तो इंद्रिया नहीं है तुग इंद्रिय इसमें रहती है तो तो और अक्षि माने आठ और घ्राण माने जो घ्राण इंद्रिय है और जुवा जुवा शब्द से बोला वास्तव में ये होता है जुवा में रहने वाली इंद्रिया होती है वो तो है रसनेन्द्रिया जीवा नहीं है जीवा में रहने वाली है। जीवा तो मांसाह है ये फूल स्थूल शरीर है क्या है ये स्थूल तो शरीर है जीवा कोई इंद्रिया नहीं है जीवा में इंद्रिया रहती है जीवा के अग्रभाग में रहती है रस इंद्रिया जो रस का आस्वादन करने वाले माने वो क्या जानते हैं? गुणग्राही होती है स्वाद जिसको स्वाद बोलते हैं हिंदी में उसको संस्कृत में रस बोलते हैं वो तो छह प्रकार का रस होता है स्वाद छह प्रकार होता है मिठादी कोई छह पूरे करते पूरे क्या क्या ये मधुरा आमला लवाड़ा कटु कसाया टिकता ये छह होते हैं रस स्वाद कोई भी चीज आप लेंगे छह में से एक मिलेगा पुछा। पुछा। मधुरा आमला लवाड़ा टिकता कटु कसाया छह प्रकार के स्वाद होते हैं स शर्ण भाव विकार है, रस। <laughs> कार तो थे, थे, थे, के कार्थि बर्दते विपरिगमते अपक्षीय थे पूर्व शरीर के कारण अगर तो मधुर माने तो, तो मीठा जिसको बोलते हैं मधुर का तो मीठा है ना? अम्ल माने खट्टा जैसे आम में अम्ल रस है गन्ने में मधुर रस है ऐसा स्वाद ऐसा स्वाद है और लवण माना नमक में खारा बना वो जो लवण रस रसाय नमक खारा और कटु माना कडवा और एक तिकल कटु कसाए तिक्त एक कसैला होता है जैसे आप हरण आदि खाते है तो कसैला आता है आपकी दिवा में बांधता है कसैला आता है कटु और तिकटर में कुछ मतभेद है दो रसाय माने एक नीम एक मिर्ची दो को लेना मिर्ची का स्वाद और नीम का स्वाद कटु नीम कटू नीग को अब कहे गए मिर्ची को कड़वी बोलते हैं नीम को तीता बोल देते हैं तिक्त मैंने तीता और कहे गये मिर्ची को तीखी बोलते हैं तिक्त बोला हुआ है तो नीम कटु हो जाएगा नीम जैसा अपराध विशेष भाई एक कटु में और एक तीता में नीम और मिर्ची को लेकर एक को तिक्त तीदौन। तीद� समझ और एक को कटु समझ रहा कड़ुआ कड़ुआ बोलते हैं अब नीम को भी कडवा कह देते है मिर्ची को भी कडवी मिर्ची बोलते हैं अब भाषा है अपनी किसी प्रांत में नीम को कडवा बोलते हैं और किसी प्रांत में नीम को तीता बोलते हैं और मिर्ची को भी कहीं कहीं कडवी कह मिर्ची कहते हैं कहीं तीखी मिर्ची बोलते हैं तो भी नीम खाते भी है कई लोग खाने के लिए साढ़े दस आए अवेलेबल चलो तो कहते हैं देखो बुद्ध इंद्रिया श्रवणम त्वक अक्षी घ्राणम चाहे युवा का ये पंच इंद्रिया है ये ज्ञान इंद्रिय में हैं बुद्ध है, इंद्रिया है मान स्त्रोत्र इंद्रिया त्वक है अक्षि माना पांच और एक घ्राण रचना क्यों इनको बुद्धिन्द्रिया कहते हैं हेतु देते आगे इनको ज्ञान इंद्रिय क्यों कहते हैं पांच लोग विषयापोधनाद विषय की जानकारी होती है अपबोधन होना है जानकारी होने से हाथ से किसी की जानकारी नहीं होती छू करके जानकारी होती है माने वो हाथ से नहीं हो रहे वो तो से हो रहा है हाथ में तो है ना चम भी उससे हो रहा है जानकारी न पैर से होता है न हाथ से होता है न मुख से होते हैं कि नहीं इन पांच से होते हैं इसलिए इनको ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं विषयों का जा... की जानकारी हो... मिलती है हमें इन पांचों से इसलिए इनको के नाम है ज्ञानेन्द्रिय विषयावबोधनाद विषय का ज्ञान होने के कारण से इनको ज्ञानेन्द्रिये पांच को और पांच हमारे पास वैसे हैं जानते नहीं खाली काम करते हैं काम करने वाले पांच हैं बहुत कुछ जो डॉक्टर लोगों हाँ। तो तो को शून्य करते हैं हाँ। मैंने आपके कनेक्शन अलग कर देते हैं आपके कनेक्शन अलग बनाएंगे उसे माने सुशुक्ति अवस्था में पहुंचाने का काम करेंगे और क्या करेंगे यंत्र के माध्यम से ऐसे कर दिया दवाई के माध्यम से मैंने शरीर से आपका कनेक्शन अलग कर दिया जड़ है हमारे सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा दिया ज्ञान तो है जानकारी नहीं करने लग जाते अलग करते हैं वहाँ दो फाड़ना है ना वो मन तक पूरे इंद्रियों से आपका संबंध अलग कर देते है उस दवाई ऐसी अब उतने तो अनुशमिक दवाई कम देंगे वहाँ पूरा नहीं देंगे सही होगा इतना कितना नहीं होगा उस काल में आपको फिर वह पता नहीं लगता है तो सूक्ष्म वहाँ तक तो डॉक्टरों की पहुंच नहीं नहीं इस दवाई से उसमें असर आएगा पूरे शरीर का असर वहाँ भी आता है नहीं आता नहीं आता है असर पहुंच जाता है उसमें तो आदमी को तो तो तो तो पता रहता है ऑपरेशन कुछ कर रहे उसमें दवाई कम दी है आपको इसलिए उतने अंश में काम कर रहा है और पूरे देंगे तो पूरे में असर आएगा एक बेहोशी पना में पहुंचाना बेहोश होना माने अब ये इंद्रियों से आपका संपर्क काट देना है कितने असल आ गई है उनको वो करने लग अच्छा चलो आगे कहते हैं देखो पांच काम करने वाली इंद्रिया हमारे पास हैं है बागपानी पारम गुदमस्थ बाग गुदम बाणी है और पानी माने हाथ हाथ माने पैर और गुदा और ये उपस्थ ये पांच हैं हमारे काम करने वाले इंद्रिय एक पिशाब के लिए एक टट्टी के लिए एक बोलने के लिए एक चलने के लिए एक पकड़ने के लिए पकड़ने का प्रसंग आएगा तो हाथ पकड़ेगा चलने का प्रसंग होगा आपके पैर चलेगा पैर माने ये पैर में पाधा इंद्रिय इसमें है पाधा इंद्रिया इसमें रहती है हाथ इंद्रिय इसमें है कभी कभी ये तो होता है पकड़ना नहीं होता लफुआ होने के बाद काम नहीं या ये हाथ नहीं जिसको माने इंद्रिय रूपी हाथ इसमें रहती है ये जब तक वो रहे तब तक पकड़ना छोड़ त्यागना काम कर पाता है ये वो इंद्रिय छोड़ देगी तो ये ऐसा देखने पर भी काम नहीं करेगा होता तो पानी और पानी माने हाथ पाद माने पैर कूदा माने काम करना है टट्टी, तो बाहर करने का काम करती है और ये पिछाद बाहर करने का काम करती करेगी तो उसको उपस्थित होते हैं ये जो पांच है कर्मेन्द्रिय कल आते हैं पांच क्यों इनको कर्मेन्द्रिय क्यों कहा कते कर्म सु प्रवणे ना कर्म के तरफ इनका ढालूपना है ये कर्म करते हैं काम करने वाले होते हैं इसलिए इनको कर्मेन्द्रिय कहा वो जानकारी रखने वाले हैं पांच उनके माध्यम से जानकारी होती है ऋण माध्यम से कर्म होता है इसलिए उनको तो कर्मेन्द्रिय बोलते हैं दस हो गए आगे उन्नीस तत्व तो मिला करके सूक्ष्म शरीर बताएंगे दस यही रहेंगे अभी उन्नीस में से अब आगे अंतकरण के बारे में बोलते हैं भीतर एक करण है यह तो बाह्यकरण बता दिया बाहर जाने वाले करण अब अंत एक है जो तो क्रिया भेद से चार माना जाता है मन बुद्धि चित्ता अहंकार कोई एक ही वस्तु चार हो जाता है भिन्न भिन्न व्यापार करने के कारण एक ही व्यक्ति को पुजारी भी बोलते हैं बाबू बाबूजी भी कहते हैं जैसे जैसे काम देखा वैसे बोलते हैं क्रियावेद से व्यक्ति भिन्न हो जाता है क्रियावेद से वो अंतकरण एक ही है किंतु वो भिन्न भिन्न व्यापार काल में भिन्न भिन्न नाम प्राप्त करता है कभी मन चल आएगा वही अंतकरण और कभी बुद्धि कहलाएगा कभी अहमदार कहलाएगा कभी चित्त कहलाएगा विवेक विवेक विवेक विवेक बुद्धि का नाम विवेक कोई भी बुद्धि के एक है तो कहते हैं अब अंतकरण के बारे में बोलते हैं तो चार भेद होता है उसका अभी बाह्यकरण बता दिया आपका दस अब अंतकरण बताते हैं विगत्यते अहं संकल्प विकल्प निगद मनोधतिवृत्ति मनस्थ सक विकना पदार्थवर्मत अनादंती स्वातासंधानगुेन चित करी अहंकृति स्वृत्ति मनस्थ संकल्प विकना देवसाय व्यवसाय धर्मतमान अहमकृति श्वास अनुसंधान गुणेन चित्त अंतकरणं निगत कथ्यते अंतकरणं निगद्यते अब अंतकरण के विषय में कहा जाता है बाह्य करण हो गए फूल शरीर का वर्णन हो गया और बाह्य इंद्रिय जो बाह्य करण है उनका भी आपको ज्ञान करा दिया वो दस होते हैं सर के अब अंत करण हम निगत अब अंतकरण के बारे में चर्चा करते हैं पसंद करते हैं इतर में रहने वाला करण करण माने जो स्वाधीन होकर के पराधीन होकर के काम करने वाला करण होता है जैसे कलम करण है आपके हाथ में होकर के आप जैसा घुमाएंगे वैसा घूमेगा अक्षर बनाएगा करण होता है जिसको उपकरण बोलते हैं वो होता है आप होते हैं करने वाले करता आप होते हैं और लेखनी आपके करण होगा काटने का प्रसंग आने पर क्या होगा कुलाड़ी करण बने छेदन क्रिया करना है तो आप उसको उठाते हैं और पकड़ते हैं तो उतार दो। वो करता नहीं है लकड़ी काटने वाली कुलाड़ी नहीं लगने काटने वाला आप होते हैं करता वो होता करण वैसे यहाँ भी देखने वाले आप होंगे सुनने वाले आप होंगे देखने के लिए सहयोग करेंगे आँख आंख के, के माध्यम से आप देखेंगे इसलिए आंख कारण है आप बाह्यकरण तो दस के पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्म इंद्रिय तो अब अंतकरण के बारे में बोलते हैं भीतर भी एक कारण है कहते हैं भीतरकरण है कौन मनोहोधि अहंकृति चित्त मिति स्व भी वो चार प्रकार का हो जाता है वो अंतकरण एक मन नामक है एक जी मानी बुद्धि नामक है अंत और एक अहंकार नामक है अहंकृति अहंकार नामक और एक चित्त नाम, चार हो जाते हैं व्यक्ति एक ही है वो वो तो क्रिया भेद से व्यापार भिन्न भिन भिन्न भिन व्यापार भिन करने के कारण से भिन्न भिन्न भिन भिन भिन नाम का हो जाता है व्यक्ति एक ही होता है कैसे अब एक एक करते है अपने अपने वृत्ति के कारण ये चार हो जाते हैं वृत्ति अलग अलग है तो वृत्तिद से अलग अलग नाम इनका पड़ जाता है व्यक्ति एक ही होता है उनमें से मन, उसी को मन बोलेंगे कभी कभी उसी को बुद्धि बोलेंगे कभी उसी को चित्त कभी उसी को अंकार जब कोई पदार्थ आपके सामने आता है कोई तो भी विषय होगा एक एकाएक निर्णायक एक बुद्धि नहीं होती निर्णय नहीं करते शुरू शुरू में ज्ञान के जो तरीका है सामने कोई भी होगा एकाएक अमुक है ऐसी वृत्ति नहीं बनती है अमुक है कि अमुक है संकल्प विकल्प दो अवस्था करता है शुरू कोई भी विषय सामने हो किन्तु बहुत जल्दी होता है आपको लगता है पहले निर्णय हो गया पहले निर्णय नहीं होता वहाँ सबसे पहले वहां संद्यास्पद अवस्था में होता है उस काल में वो अंतकरण को मन बोलते मानी जानकारी का अभाव हो जाता है ये है कि वो है ऐसा मनस्क संकल्प विकल्प अनाद भी का अंतकरण एक वस्तु है तो वो जब संकल्प और विकल्प कर देता है संकल्प माने ठीक कल्पना और विकल्प माने विरुद्ध कल्पना अमुक है कि अमुख है दो में से एक तो ठीक होगा तो संकल्प माने सही कल्पना बना और विकल्प माने विरुद्ध बना दो बना करता है कोई भी विषय हमारे सामने हो एकाएक निर्णय में होगा पहले पहले हमें दुविधा में हम होते हैं अमुक है कि अमुक है ऐसी बुद्धि होती है वृद्धि बनती है उस में उसको कहते हैं मन अंतकरण संकल्प विकल्प आदि विकल्पादिवृत्ति के कारण उसको अंतकरण को मन कहा जाता है और दूसरे क्षण में क्या होता है ये ही है करके एक का उसमें पहुंच जाते हैं वृत्ति में उसको उस काल में उसको कहेंगे बुद्धि उसी अंतकरण का नाम बुद्धि होता है चारों को मिला करके एक नाम है अंतकरण किन्तु वृत्ति भेद से अलग अलग नाम जो तो संकल्प विकल्प करने लगता है उस काल में उसको मन बोलते हैं अंतकरण को और बुद्धि पदार्थ व्यवसाय धर्मतः पदार्थ का मान विषय का अध्यवसाय धर्मत मैं निश्चयात्मक से बुद्धि का लायक है वो अंतकरण जब अमुक चीज है ऐसा निर्णय जो होता है उस काल में अंतकरण को बुद्धि को और अत्रिमान अहमित्यहृति ये शरीर इंद्रिय आदि में एक अहम अहम होता है अभिमान होता है यह अभिमान है इंद्रियों में अभिमान होता है अभिमान के कारण उसको अहंकार बोलते हैं अंतकरण विषय में अभिमान करने के कारण से कभी इंद्रिया में अभिमान होता है कभी शरीर में अभिमान होता है तो इस अभिमान करने के कारण अहंकार नाम प्राप्त होता है अंतकरण और स्वार्थानुसंधान गुणे न चित्तम जब अपने इष्ट पदार्थ का चिंतन चलाता है कभी कभी उस काल में उसी अंतकर्ण को चित्त कर स्वार्थ मैंने अपना जो अर्थ प्रयोजन अपना जो प्रयोजन होता है उसका अनुसंधान भी वही करता है मन करेगा जब इष्ट पदार्थ जो प्रयोजन है उसके अनुसंधान करने लग जाता है तो उस काल में उसको चित्त हो गया एक तो बात तो कुछ ये, ये, तो ने ने ये आ, तो तो जो शरीर में विशेष किसका अंत है हृदय में अंतर्गत क्योंकि इसमें की कभी तो बोलते हैं बुद्धि कभी होते हैं हृदय रूपी गुफा हृदय हृदय के हृदय माने हाथ हाथ हाथ उसके भीतर में आपके जो कुछ भी सोचना विचारना होता है वहां होता है तो मन वही होता है बुद्धि वही है मन बुद्धि एक ही चीज है वो स्थान वही है शास्त्रीय ढंग से आपका वही काम लोग इधर दिखाते हैं किन्दु ये नहीं कभी कभी ऐसा होता है कारण ये है यहां से नस का कोई संबंध है वहां यहाँ से यहाँ से कोई नस का संबंध है ये नस नष्ट पर कभी ख्याल नहीं आता है ना ऐसा करते हैं ख्याल आता है क्योंकि इसे मतलब ये मस्तिष्क का कर करके बोलते हैं मन यहाँ करके बोलते हैं मन यहाँ नहीं होता पूरे शास्त्र ने कहा मन का स्थान नहीं दे हृदय और जैसे दूसरे इसी ढंग से थोड़ा सा एक जुटता वो प्रश्न है कि जैसे वो गीता में भी कहते हैं हर बार गए ईश्वर गीता था जिस जैसे वो भी वहीं है आत्मा वहीं है क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति कौन बनाएगा अहम मनुष्य ये वृत्ति अभी बना रहा है अगर ये सही ढंग से शास्त्र का माध्यम से शास्त्र के माध्यम से चलेगा अनुष्ठान करेगा श्रवण मदन निधि सही सही करेगा तो अहम ब्रह्मास्त्र वृत्ति भी यही बनाएगा कौन बनाएगा मन तो मन कहाँ है हृदय में है तो ब्रह्माकार वृत्ति हो कहाँ होगी हृदय में तो ब्रह्म प्राप्ति के स्थान वही हृदय तीसरा यह है जैसे ब्रह्म में आपने बताया था कि हृदय में ब्रह्म है तो ये मानव की उपलब्धि यहाँ होती है ब्रह्म व्यापक है किंतु तो उपलब्धि कभी भी हुई है अहम ब्रह्मास्त्री ये जो वृत्ति बनी है तो हृदय में बनी मन में बना है तो इसलिए उसको उपलब्धि स्थान को लेकर के हृदय की कहा है उपलब्धि बनी होती है जित्ति जित्ति जित्ति जित्ति <चित्त्त> चित्त चित्त माने अपने इष्ट विषय का जो चिंतन करने लगता है एक विषय के बारे में उस काल में चित्त का है।, करता है, है मन को चित्त मन माने उस काल में मन नहीं बोलेगा अंतकरण है अंतकरण कभी मन नाम प्राप्त करता है कभी बुद्धि नाम कभी अहंकार नाम कभी चित्त नाम एक वस्तु है एक ही नाम के समय में अंतकरण कहेंगे उसको क्या बोलेंगे न मन बोलेंगे न बुद्धि न चित अहकार अंतकरण तो तब तक व्यापार के कारण से तब तक नाम प्राप्त हो जाता है व्यक्ति की मन सीखिए सरकारी तो तो तो मन बुद्धि में, में क्या है वही है न पलट जाना है और जैसा व्यापार आया वैसा हो जाना है व्यक्ति वही एक ही है तो व्यापार के कारण से नाम अलग अलग हो रखा है वहां नहीं की दो व्यक्ति नहीं है वही व्यक्ति इधर पाशा पलटता है तो मन उधर पाशा पलटता है तो बुद्धि ऐसा होना है अंतकर्म नाम का एक व्यक्ति है जब संन्यासव अवस्था में होता है तो मन कहते हैं उसको निश्चयत्मिक अवस्था में है तो उसको बुद्धि बोलते हैं और इधर अहम अहम लगाएगा तो अहंकार बोलेंगे उसको और किसी विषय विशेष का चिंतन है तो चित्त बोलेंगे उसको तो। क्योंकि जमीन इतनी तेजी से हो रही मतलब ऐसा है अब पंच प्राण आपके चौदह तत्व हो गए दस इंद्रिया और चार अंतकरण मिलकर के चौदह हो गए हो गए अब पांच मिलाएंगे तो उन्नीस होंगे इसको ये पूरे समुदाय को सूक्ष्म शरीर कर देंगे क्या बोलते सूक्ष्म शरीर करते हैं सोलह शरीर तो पहला हो ही गया सूक्ष्म शरीर तो यही आते हैं कहीं अहंकार और चित्त का नाम नहीं होता है मन बुद्धि करके सत्र तत्वों को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं यहाँ अहंकार और चित्त जोड़ेंगे तो उन्नीस हो जाएगा ये सूक्ष्म शरीर है ये कार्यांग में होते हैं कार्य से जाने जाते हैं ऐसा पंच प्राण के बारे में बोलते हैं प्राणापान जानोदान सामनास प्राण स्वयमे वृत्ति भेदाद विकृति वेदात सुवर्ण सलीला दिवत दान सामनासु प्राण स्वयमे वृत्ति वेदा विकृति वेद सुवर्ण सलीला दिवत देखो एक वायु है जीता आध्यात्मिक वायु है एक बाहर का वायु भौतिक वायु है और एक देवता भी वायु है हर अर पदार्थ अधिभूत अध्यात्म अर हृदय तीन कोटि में होते हैं एक वायु भीतर काम कर रहा है जिसको बोलते हैं प्राण प्राणवायु यही बोलते हैं भीतर काम करता है और एक बाहर से ऑक्सीजन हमें दे रहा है ये है भौतिक वायु और एक वायु देवता है जो बाय सुहा करके जो आरूप डालते हैं या हवा के लिए डालते हैं या देवता के लिए डालते हैं <स्थाथ> वो देवता है वायु देवता देवता भी है और ये जो भौतिक वायु है इन वायु भी है बाहर का वायु और भीतर का वायु अलग ढंग का वायु है वो ये फिल्टर की अवस्था का है और वो मिश्रण अवस्था का इतना बेहद है ये, ये अपीकृत अवस्था का है सुप्त है कितना भी फिल्टर करो ये बना नहीं सके जीव नहीं बना सकता ईश्वर ने मिलाया हुआ है पंजीकृत है वायु वायु हाँ उसमें जल अंश भी होगा पृथ्वी अंश भी होगा और तेज अंश भी होगा आकाश अंश भी होगा ऐसा है और ये है फिल्टर मेरे पहले जो ये विस्तृत होने के पूर्वावस्था में उस भूतों से बना हुआ है ऐसा शुद्ध अवस्था का वायु है इसलिए क्या होता है कोई व्यक्ति का प्राण निकल जाता है पहले के जमाने में साधन नहीं था हाल को टायर का वो है ना ये हाई बिल का पंप खुद को किसी क्षित्र में नाक के क्षेत्र में लगा दो पंप भरो हवा डालो जीवित होता भी नहीं होता नहीं होता यह अलग है, बाहर वाला वायु इस वायु का काम का नहीं कर सकता सहयोग करेगा यह अलग बात है नहीं ऑक्सीजन देते देते भी समय आने पर वो ऑक्सीजन काम नहीं करता चला ही जाता काम नहीं कर बचता नहीं ये जब तक काम करता है तब तक सहयोग देता है माने इसके जाने के बाद वो एक क्षण की कुछ नहीं काम नहीं कर सकता प्राणवायु ऐसी कुछ नहीं प्राणवायु प्राणवायु ये तो शुद्ध अवस्था के वायु है अध्यात्म वायु है ये तो अपने ढंग का है अध्यात्म भीतर वायु है तो अध्यात्म तो ये वायु जो है ये वायु पांच प्रकार से यहाँ काम करता है इसलिए इसका पांच नाम होता है दायु एक ही है कि यह पांच प्रकार का विषय जब नाभी से ऊपर के तरफ आता है आता है मुख के तरफ आ रहा है मुख और नाचिका से बाहर की तरफ आ रहा है इसका केंद्र नाभि होता है कभी नाभि से ऊपर को आना है तो कभी ऊपर से नाभि तक जाना नाभि तक केंद्र है इसका तो उस काल में इसको कहते ऊपर के आता है तो प्राण बोलते श्वास जिसको बोलते हैं श्वास मानते ऊपर आते समय प्राण और ये जो फिर लौटता है भीतर तो अपान कहते हैं जब खाना पीना होता है कुछ होता है वो तो अपान वायु काल में होगा श्वास बाहर आते समय खाना नहीं कमता श्वास भीतर जाते समय उसी के सहारे से हम पहुंचाते उस भीतर पहुंचाते हैं औ अपान डालता है भीतर भीतर की तरफ जाते समय ना अपान बाहर की तरफ आते समय, तरफ आते समय तो क्या प्रेस प्रश्वास वही प्रेश् है श्वास वाने उधर आने वाला प्रश्वास वाने भीतर जाने वाला ऐसा हो जाता है तो ये प्राण अबांद दो हो गया और एक वायु ऐसा है हम जो कुछ भी खाते हैं खाते हैं तो हमारे या पेट के थैले में पहुंच जाता है चाहे जल पिएंगे चाहे हम खाना खाएंगे वहां तो पित्त के की थैली है हमारे पास जिसको चाठराग्नि किस शब्द से हमारे संस्कृत सा जगत में कहा जाता है गर्माइ जता जाटर आदमी बोलते हैं बैश्वान आदमी बोलते हैं कई तरह से बोलते हैं वो है तेज। तो वो उसकी गर्मी से दोबारा वहाँ अन्न पकता है कच्चा भी खाएंगे तो मल में आपका पका हुआ मिलता है हम खीरे आदि को कच्चा खाते हैं अमरूद आदि को फिर भी जब दूसरे दिन मल में क्या मिलेगा पका हुआ मिलता है इसमें भीतर आग है तेज है वो तो जो पित्त की थैली है भौतिक लोग तो बोलेंगे थैली बोलेंगे वहाँ नहीं है, है। और भगवान अहम है प्राण नाम भी है वैश्वान रग्नि है उसके द्वारा वो अन्न और जल पकता है पकने के बाद में क्या होता है उसका तीन तीन हिस्सा हो जाता है अन्न का भी जल का भी स्थल भाग तो बाहर चला जाएगा और मध्यम भाग बाष्प बन करके निकलेगा बाष्प कण बनेगा उसका छोटे छोटे कण बनेंगे बाष्पकण तो पेट में जाने के बाद में जब आग में पड़ा बाष्पकड़ बना बाष्पगण बनने के बाद में वहां एक आपके समान बाग बैठा हुआ होता है माघी प्रदेश में नाभि प्रदेश पास है वहां तो वहां से नाभि के मुख में पहुंचाने का काम करता है वो जो बाष्पकण है ना नाभि केंद्र होता है हमारे शरीर का ये सारे नसों का केंद्र होता है वहां से वो फिर वो आगे बढ़ने ले जाने का काम दूसरा करेगा वो जो पेट में जो खाया हुआ अन्न जो वास्तव बन करके ऊपर उठ रहा है उसको नाभि में पहुंचाने का काम करता है समान वायु कोई कोई वायु करेगा समान नाम मिलेगा उसको समान नाम होगा नाभि मंडले हृदय प्राण हृदय पाना नाभि अभिमंडल और उसके बाद में दूसरा एक वायु होता है पूरे शरीर में उसको फैलाना है दौड़ाना है वायु धक्का देगा ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं वह ना वायु का धक्का है और क्या है तो चलते चलते चलाना है पूरे शरीर में घुमाना है जब घुमाने लगे तो बहन वायु बोलेंगे उसको कोई वायु काम कर रहा है वहां और कुछ नहीं कर रहा है जो खाए हुए अन्न का जो रस मध्यम भाग रस रूप में आया जिसको सतु में परिणत होना है फूल अंश तो बाहर हो गया है जो मध्यम अंश है अन्न का वो पहले तो उसका रस नाम मिला क्या नाम मिला अभी तरल अवस्था में बाष्प अवस्था में रस कहेंगे अब वो नाभि से भीतर घुसेगा नसों में जाते जाते लाल लाल होने लग जाएगा कोई जो खाया हुआ अन्न का रस लाल लाल होने शुरू हो जाएगा हो जाएगा तो उसको कहेंगे रक्त बोलेंगे और वो लाल हुआ जो रक्त का है वह आगे पढ़ते पढ़ते फिर गाढ़ा होने लग जाएगा गाढ़ा होकर के बाहर में होकर चिपकने लग जायेगा मांस हो जाएगा उसका नाम खाया हुआ अन्न से तो सारा होना ही है मांस नाम पड़ेगा फिर मांसर लाल बनते बनते फिर वहां ऐसी प्रकृति की कुछ क्रिया है सफेद होने लग जाता है तो चर्बी गाएंगे उसको चौथे परिणाम मेद हो जाता है रस मांसा मेद उसके बाद में जो तो चर्बी है वो घनीभूत होते होते होते तो ठोस हो जाता है होकर करके अस्थि हड्डी ऐसा माम अस्थि पांचवा पांचवा हो उसके बाद फिर वो जो अस्थि भी आगे जाते जाते जाते के मज्जा के रूप में परिणत होता है जो हड्डी के भीतर में किसे कठोर मानस होता है मज्जा के रूप में परिणत होगा वो छठा परिणाम उसके बाद में पुरुष शरीर और स्त्री शरीर को लेकर के सातवें परिणाम में कुछ भेद हो जाता है पुरुष शरीर में एक खाया हुआ अन्न का अंतिम चार भाग से धीरे रूप में परिणत होगा वो और स्त्री शरीर में रजो रूप में परिणत होगा सप्त रातु दिन बोलते हैं सप्तातु अन्न का सार है खाया हुआ अन्न का ऐसा बन जाता है गर्भ पुराण के हिसाब से होता है आज आपने खाया हुआ अन्न का जो सप्तम धातु तब तैयार होगा चालीस दिन में जा तैयार होगा तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी आज का खाया हुआ अन्न का जो सार सप्तम धातु बनते बनते चालीस दिन बनता है ऐसा गर्व पुराण कहानी है हमारी जो हो तो ये प्राणवाद में एक है क्योंकि पांच तरह से काम करता है जब कुछ उठाने का काम आपको करना पड़ता है आपने देखा होगा वजन है उठाने का काम करते समय क्या करते हैं आप श्वास को रोकते हैं मतलब ना खींचते हैं ना छोड़ते हैं बीच में रखते हैं खींचते समय भी, भी उठाना नहीं बनता और छोड़ते समय भी नहीं बनता दोनों के बीच की अवस्था में आप रखते थे वो वहां बहन वायु होता है वो बयान वायु होता वायु तो है उस साल में बयान वायु हो गए जो बलवत्त कर्म करना होता है ना तो श्वास छोड़ते समय हो पाएगा वो ना श्वास लेते समय होता है दोनों में नहीं होता है उसको ज्ञान कहते हैं तो पांच नाम है प्राण अपान बयान उदान समान अलग अलग काम करने के कारण नाम बना हुआ है भगवती असो प्राण आए तो एक ही है उपाय भीतर पांच में कितु अलग अलग काम तो करने के कारण के अगते के अगते अलग, अलग अलग नाम उदान वायु कंड में रहता है क्या काम करता है आपको पता है आप खाते हैं पीते हैं ठीक है एक ऐसा दरवाजा लग जाता है यहाँ आपको पता नहीं है, नहीं है। आप सिरसासन भी करेंगे तो आता नहीं ऊपर अभी भी आपने खाया पिया शीर्षासन और आएगा दरवाजा बंद हो जाता है उल्टा भी हो जाओ नहीं आता और ये केवल एक नदी के है ये यह। यहाँ से अन्न जाने की एक नदी है है जैसा नीचे गया तो ऊपर भी तो आ सकता है मैं तो नहीं आता यदि खराब आपने खाया हो तो दरवाजा खुल जाता है तुरंत आता है आप सीधा भी बैठे हो तो ऊपर आ जाता है वो उड़ान वायु काम करता है वो दरवाजा बंद करने का खोलने का काम करता है गले में है वो गले में बैठ के काम करता है जब आप खाते पीते हैं तो सही खाया होगा सही मात्रा में सही ढंग से खाया होगा आपने पेट में डाला होगा आप उसके बाद शीर्षासन नहीं करो वो आएगा न वो पाइप से इधर नहीं आ जाते और दरवाजा बंद हो जाता आपके दृष्टि में दरवाजा है नहीं एक ही पाएप है वो यहाँ दो पाएप होते हैं ना एक खेपड़े में गया एक पेट में गया दो पाएप है यहाँ गले में दो ही तो पाएप है तो पेट वाला पाएप में ऐसा दरवाजा लग जाता है जो ऊपर आने नहीं देता वो अगर वो न होता ना तो ऊपर आ जाता वो अब शीर्षासन भी करो तो नहीं आएगा यदि आपने कोई गलत खाया हो आप सीधा भी बैठे तो वो दरवाजा खोल देता है उल्टी के सब पूरे शरीर में फैलता है नाभि के बिचली नहीं समान वायु होता है नाभि के जाता है नीचे जहाँ तक जाए नीचे जाते समय अपान भावी बोलते हैं ऊपर आते समय में प्राणवायु बोलते हैं जहाँ तक जाए ब्याज जो है, है <laughs> जोड़ो के जोड़ो नहीं नहीं पूरे शरीर में ब्यावायु पूरे शरीर में है पूरे शरीर में है जैसे वो आपने बताया वही तो जोड़ो में भी है सब जगह वो क्यों तो कहते हैं प्राण अपान बहन उदान समाना भवती असौ प्राण ये एक प्राण नाम है किंतु पांच वृत्ति धारण कर लेता है भिन्न भिन्न काम करने से एक वायु भीतर का वायु स्वयं में स्वयं वो अकेला ही है ये नहीं की पांच वायु है ये नहीं वायु एक है भीतर क्यों वृत्ति भेदात अलग अलग कार्य वे अलग अलग काम करने से अलग अलग नाम प्राप्त करता है कैसे वृत्ति भेदाद विकृति भेदाद कुछ क्रिया अलग अलग क्रिया है इसके कारण कैसे तो दृष्टांत देते थे सुवर्ण सलीला आदि जैसे सुवर्ण एक होता है काम आधार धारण करने पर क्या होता है भिन्न भिन्न नाम प्राप्त करता है कुंडल बोलेंगे कबच बोलेंगे अमुक बोलेंगे क्या है वो सोना अलग अलग नाम प्राप्त करता है जैसे जल है जल भी अलग अलग नाम प्राप्त करता है वो बोलते जमा हुआ हो बोल क्या बोलेंगे बोला क्या है वो बर्फ बोलेंगे अलग अलग तो विकृति वे से तो ये भी अलग अलग क्रिया करने के कारण से अलग अलग जैसे जल का अलग अनेक नाम हो जाता है आ, जैसे सुवर्ण का अनेक नाम हो जाता है इसी प्रकार इसका भी अनेक नाम होता है ऐसा कहा इस तरह से आपके सूक्ष्म शरीर पूरे हो जाते हैं हमने पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रियां पंच और मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलकर के उन्नीस तत्व तो हो गए इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर ये देखा नहीं जाता कोई तो डॉक्टर तो के दूरबीन के विषय नहीं होता डॉक्टर जो भी चलाते हैं छोटे शरीर में काम करते हैं डॉक्टरी जो जहां तक होनी है वो छोटे शरीर तो ये तो कार्य से एक तो अनुमान से सिद्ध होते हैं कि वस्तु है कहीं जब इनका कार्य सामने आता है तब मानना पड़ेगा कि तो वस्तु है ये अनवेय पदार्थ है सूक्ष्म शरीर को देखने का नहीं है अनवेय अनुमान का विषय है ऐसा होते हैं और कहते एक आठ पूरी का वर्णन करेंगे पूरी कहलाता है यहीं पर एक पूरी नाम होगा उसके बारे में विचार करना चाहते हैं शास्त्रों में पूरी स्तक समुदाय आप पूरों का समुदाय आप समुदाय का समुदाय एक एक समुदाय का आठ ग्रुप होगा आठ ग्रुप का एक समुदाय होगा उसको कहेंगे पूरी स्तक ऐसा मानना है समय हो गया है